ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है, है, है अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है कंजूस व्यापारी और गरीब चित्रकार अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे परंतु वह बहुत पैसा नहीं कमा पाता था और, और कमाया हुआ अधिकतर धन अधिक अधिक थन, थन, चित्र बनाने, बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था एक दिन एक, एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के बहुत अच्छे पैसे दे देगा वह कुछ दिनों के लिए वहाँ रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है किन्तु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ की तो मुझे हरिनाथ को सोने के सौ सिक्के अदा करने होंगे इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी उसने कहा तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए हैं, और मुझे ऐसा दिखा दिया है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था इसलिए चित्र में गलतियाँ ढूंढ रहा है हरिनाथ ने कहा मेरे मालिक यदि आप चाहें, तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया किन्तु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें गलतियां निकालने लगा उसने कहा इसमें तो मेरी एक आँख दूसरी आँख से छोटी है मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूँगा हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर कर वहाँ ऐसी चला गया हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता परंतु वह उसमें और गलतियाँ दिखाने लगता अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया तब वह बिरबल के पास सहायता मांगने आया बिरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बिरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आया व्यापारी के घर आने पर बिरबल ने व्यापारी ऐसी कहा यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बना कर दिया है किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया व्यापारी ने कहा सही कह रहे हो तुम यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता बिरबल ने हरिनाथ से कहा ठीक है हरिनाथ, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसा कि तुमको पसंद हो फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और, और बोला कृपया आप, आप कल आना और अपना और चित्र प्राप्त, प्राप्त कर लेना किंतु तो आपको एक हजार, एक हजार सोने के सिक्के के अदा करने, करने होंगे क्योंकि तो मैंने, मैंने देखा, देखा है कि हरिनाथ जब, जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई गलती नहीं होती व्यापारी ने सोचा चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें तो बहुत सी गलतियाँ होंगी मुझे गलतियाँ ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बिरबल उसे एक कमरे में ले गया कमरे में एक चित्र रखा था वह कपड़े से ढका हुआ था जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया या या एक चित्र नहीं बल्कि, बल्कि शीशा था बिरबल ने कहा यह बिल्कुल आपकी तरह है मुझे, मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी व्यापारी ने, ने महसूस किया कि वह बिरबल से बिर्बल हार गया है उसे, उसे चित्रकार को, को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े इस प्रकार बिरबल की चतुराई से चित्रकार को उसका मेहनताना एक कंजूस व्यापारी से आसानी से मिल गया अभी आप सुन रहे थे बिरबल की चतुराई की कहानी कंजूस व्यापारी और गरीब चित्रकार वाचक स्वर भारती परिमल